होती है लाभ और उस लाभ को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं कृपणा फल नहीं हेतव कृपणा माने अज्ञानी ये जो तेत अक्षरम अभी दिख्वास्म लोग परमेश्वर को जाने बिना जो इस दुनिया में मर जाता है उसको कृपा कहते हैं दुनिया को ऐसा पकड़ा नहीं छोड़ा उसमें जीवन व्यर्थ है अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम हलकर दृष्टि मत रखो कि कि लाभ होगा कि हानि होगी कि जय होगा कि पराजय होगा कि सुख होगा तो दुख होगा आगे क्या होगा ये मत देखो तुम विवेक के द्वारा बुद्धव शरण मन विश्चर जो उचित है शो करो अपना जो उचित कर्तव्य है उसका तुम पालन करते रहो बस तुम ठीक होने बुद्ध शरणम अन्विच्छा शरणम अन्वेच्छा पर हमारा ध्यान है शरणागति किसकी और बुद्धि की एक बोलने की शैली ये दूसरी बोलने की शैली ये है कि तमेव शरण गर्वभावे में भारत तुम ईश्वर की ही शरण में जाओ और सर्वात्मना है तीसरी बोली की शैली ये है कि नाम एकम शरणम रजत मुझ एक की ही शरण में आओ अपनी बुद्धि की शरण लो एक और उस सर्वांतर जामी ईश्वर की शरण में जाओ समय ये दो और केवल मेरी ही शरण में आओ ये तीन अब आप इसके तारतम्य न्यूनाधिक्य अंतरंग बजिरंग भाव पर विचार एक चौथी बात और है उसको बोलते हैं शरणम जगर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम स्वरण शरण स्वयं भगवान ही है माने भगवान की शरण में जाना नहीं है भगवान स्वयं शरण भी कहें शरण साधन नहीं है साध्य है शरण कर्तव्य नहीं है सिर्फ चार बार गीता में शरण शब्द का प्रयोग हुआ और चारों जगह कुछ न कुछ विलक्षणता है।, है अपनी बुद्धि की शरण में जाओ ये अहम की प्रधानता हुई तमेव व गच्छ ये तब की प्रधानता हुई तो मा एक ब्रजा जो तत् और तव दोनों में है उसकी प्रधानता हुई कि जाना आना नहीं है शरण शरण है अब एक बात पर ध्यान दो दे बात चार नहीं है एक ही है बोलने की शैली अलग अलग है क्योंकि बुद्धि की शरण में जाना इसको औनिषद दृष्टि से देखो आत्मान रशिन बुद्धि शरीरम रसने तु बुद्धि तुम कार्यम भगवान ने कहा तो बुद्धि की शरण में जाओ माने अपने तारक की शरण में जाओ आपके जीवन की बागडोर किसके हाथ में है बुद्धिन को सार इतनी तो बात है संसारी तो जो पैसे के हाथ में अपने जीवन की बागडोर अर्पित कर देते हैं जहां मिलेगा वहां जाएंगे हवाई जहाज में जाएंगे राकेट में जाएंगे पानी से समुद्र पार करेंगे ट्रेन में जाएंगे कहा जाएंगे तो कह जहां मजकल दारूम मजकल दारूम पैसा लगाएंगे उनका जीवन धनके हाथों में अर्पित करें तो भोग के हाथों में अपने को अर्पित कर देते हैं जहां भोग में रह जाए छोकरे महाराज गोवा भाग जाते हैं जवान लोग पेरिस में जाते हैं कश्मीर जाते हैं केवल वहां की सुंदरता देखने के लिए नहीं हो वहां और बहुत कुछ होता है तो तुम्हारा जीवन किसके प्रति अर्पित है भोले भाई देखो अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसने अपने जीवन रथ के घोरों की बागडोर भोग के हाथ में नहीं सौंपी धन के हाथ में नहीं सौंपी किमनो राज्य न गोविंद किम भोगी जीवित ना उसने अपने शरीर के हाथ में भी अपने ही अपने जीवन की बागडोर नहीं छोड़ी राज्य के, के हाथ में नहीं हाथ में भगवान के हाथ में उसने अपने जीवन की बागडोर संभा दे। देखो भगवान क्या बढ़िया बोलते हैं बुद्धव शर्मा बुद्धिंतु सारसंग से अरे तुमने तो अर्जुन चारों बेग पढ़ा है अर्जुन ने चारों बेग पढ़ा वो तो बेद भी उपबेद भी सब उसको दिन तो बात सिंह बात तो वही कही कि अपने जीवन रथ का जो सारथी है जिसके हाथों में तुम्हारे रथ के घोड़ों की बागडोर इंद्रियान है इंद्रियानी हा हो इंद्रिय घोड़े हैं मन प्रग्राम है वजह मन की लगाम है मन की बागडोर है और सारथी के हाथों में अर्पण कर दो। बात तो वही कही फिर बोले कि यंत्रारूढ़ार ईश्वर सर्वभूतानद्देश वही बुद्धि के हृदय में वृद्धेश्वर दुनती स्पति बुद्धि के हृदय में वही है अंतर्यामी का वर्णन आत्मबुद्धिक प्रकाश बुद्धि में परमेश्वर जहां उचित अनुचित का विवेक होके, जहां दिन रात की संधि है वहां विवेक पूर्ण का उदय होता है एक और विषय विषय का प्रकाश है और एक और अंधकार है अज्ञान है दोनों के बीच में भगवत पूर्व का विवेक पूर्व का प्रकाश हुआ लो ईश्वर की शरण शरण अब बोलते हैं कि जिसको मैंने बुद्धि में बताया तुम्हारा सारथी है और जिसको मैंने हृदय से अर्जुन पिछपति संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहने वाला बताया वो तो मैं ही हूँ अर्जुन शरण प्रज क्रिया का जो साध्य है वो उसका अर्थ अविवक्षित है तो, तो, तो शरण तो भगवान का स्वरूप तो ही है गति भरता प्रभु साक्षी निवासन पहले ही कह चुके हैं भगवान संपूर्ण भूतों के हृदय में रहने घुमाने वाला कौन है आपसे ध्यान में होगा अहम आत्मा गुदाचे सर्वभूता शहम सर्वस्थ प्रभव मत्त सर्व प्रबंधते अहम सर्वस्थ जगत प्रभव प्रलय जोनी ने जोनिनी भूता सर्वाधाराण अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा मई सर्वमिदम सोतम तो सूत्रे मणिगणाए भगवान पहले कह चुके हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ अब कहते हैं ईश्वर की शरण न जाओ तो मेरी ही शरण आओ 200 बार अर्जुन को बता चुके कि मैं ही परमेश्वर हूँ और कहते हैं ईश्वर की शरण में जाओ तो उसका अर्थ यही हुआ है कि मेरी चरण में आओ पर अर्जुन की समझ में बात नहीं जरा देर से आती है सीधा साधा है बोला साधा है यह बहुत चालाक है बहुत कशो तो है कहता है भगवान अपने मुंह से कहें कि मेरी शरण में आओ भाई। एक भगवान की शरण है अब शरण में आने में बाधा क्या है तो हम सब को पकड़ के रखते हैं और हर्म को पकड़ कर उत्तम तो को पकड़ने वाले तो विषय लोग और धर्म को पकड़ने वाले लोक परलोक के जानकार हैं परमेश्वर को तो नहीं जानते परंतु लोक परलोक को तो जानते हैं हमें लोक श्लोक में भी सुख हो परलोक में भी सुख हो आते जाते रहें, कभी श्लोक में कभी परलोक में कभी घर में कभी बंगले में बाबा तो यहाँ भी मुंबई में जो सेठ लोग रहते हैं ना अपने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया मकान है उनको तो कोई दुख नहीं है पर वो जाते होटल में रहना पसंद करते हैं कि हम साज में रहेंगे उबेराज में रहेंगे हम जुहू में जाकर रहेंगे हैं अपने बड़े बड़े सुख पूर्ण जिसमे सब सुविधा है पत्नी है पुत्र है धन है नौकर है खाना है पीना है अब बोले हम तो साज में रहेंगे उबे राय में रहेंगे दूर में रहेंगे तो कभी होटल में रहते हैं स्वर्ग जिसको बोलते हैं वो होटल है वो जहाँ जितनी जितना पैसा जमा जमा करो अगर होटल में पैसा नहीं चुकाओ तो निकाल दिए जाओगे वहां से तो स्वर्ग में भी अगर तुम्हारे पूर्ण की पूंजी जमा न हो तो, तो निकाल दिए जाओगे छीने पुण्य हमारे लोग अम्बिशन दे निकल रहे हम तो जो लो, लोग लोक सुख और परलोक सुख तो देखते हैं और परमात्मा को तो नहीं पहचानते हैं तो एक तो वे हैं जो दुनिया को पहचानते हैं और इसी में रहना चाहते हैं यही रिश्ते यही नाते यही होश यही बिलास थोड़ी तो देर के लिए ईश्वर के सामने भी बैठते हैं तो कहते हैं कि भगवान हमारे लिए थोड़ा सा पैसा और भेज दे है? तो हमारी श्रीमती जी जरा लगती ज्यादा है तो उनकी बुद्धि सुधार ऐसे प्रार्थना करते हैं अरे हमसे कहते हैं हमसे कहते हैं ऐसी कृपा कीजिए कि इनकी बुद्धि ठीक हो जाए स्त्री कहती है पति के लिए पति कहता है तो ये समझदार लोग बुद्धि सागर ये नहीं कहते हैं कि ऐसी कृपा करो कि मेरी बुद्धि सुधर जाए वो कहते हैं हमारी बुद्धि तो ठीक है ही है वो सामने वाले की बुद्धि सुधर जाए तो लोक में तो कोई आसक्त है कोई परलोक में आसक्त है परंतु परमेश्वर परमेश्वर के प्रति आसक्ति का हृदय कहीं सर्व की पकड़ है कहीं धर्म की पकड़ है सर्वमानित विषयों की पकड़ और धर्म की पकड़ माने लोक परलोक में सुख देने वाला जो धर्म है उसकी पकड़ धर्म लोक और परलोक में सुख देने वाला है ये धर्म बढ़िया शरीर देता है ये धर्म बढ़िया मन देता है ये धर्म बढ़िया सुख देता है तो बहुत बढ़िया चीज है परंतु भगवत प्राप्ति के लिए का हमारा बढ़िया शरीर हमारा बढ़िया अंतकरण हमारा बढ़िया कर्म हमारा बढ़िया भोग, हमारा बढ़िया सुख है ना? उसमें मन लगना संसार की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है परंतु भगवान की ओर से मनुष्य विमुक्त हो जाता है ईश्वर केवल पीठ हो तो भगवान ने कहा कि बाबा पहले सर्व धर्म का परित्याग है तो जो धर्म पालन करता होता है धर्म त्याग का आदेश उपदेश उसी के लिए होता है ये जब सन्यासी होते हैं उस तो शिखा सूत्र का त्याग करना पड़ता है और तो मान लो पहले से ही आजकल तो ऐसे लोग आते हैं जो पहले से ही छोटी काटे हुए होते हैं जनेऊ पहले नहीं होते निकाल देते हैं कहते हैं महाराज आपको सन्यासी बना दो पंडित जी से कहते हैं कि इनका कर्म कांड कराओ तो सर्व प्रायित कराओ इनसे इनसे श्राद्ध कराओ ओम कराओ तो पंडित कहेगा की महाराज इनके छोटी जनेऊ तो है नहीं कैसे हो श्राद्ध कैसे हो हो क्या बोले पहले संस्कार करा। कराओ पहले प्रायश्चित कराओ कि इन्होंने बिना छोटी जनेऊ से इतना दिन इतना जीवन व्यतीत किया जिसका तो कराओ प्रायश्चित फिर छोटी जनेऊ कहना हो और उसके बाद जब श्राद्ध बोले हो गिरजा होम बोले तब शिखा सूत्र का पुनः त्याग करवा दोन त्याग करेंगे जो चीज अपने पास होगी ही नहीं उसका त्याग कहाँ से करोगे तो धर्म की बात आपको तो सुनाते हैं सर्वधर्मान्त परिस्थित एक तो परंपरागत धर्मात्मा है नंद बाबा और उपनंद ग्वालनाथ ये बात भागवत में साफ लिखी हुई है कि ये जो हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं नंद बाबा ने कहा कि ये जो हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं ये हमारा परंपरागत धर्म है हमारे बाप ने भी इंद्र की पूजा की है दादा ने भी की है परदादा ने भी की है ठीक तो है बड़ा प्रेम है हूँ और बताया कि इसको छोड़ देने से बड़ा दोष है जो एवं विसर्जित धर्मम और इस परम्परागत धर्म का जो परित्याग करेगा और उसको पाप लगेगा उसको बड़ा भारी दुख भोगना पड़ेगा ये बात बताई नंद बाबा ने उन्हें परंपरागत धर्म का ज्ञान है उसके न करने से दोष का ज्ञान है उसके करने से खूब वर्षा होती है पर्जन्यो भगवान इंदिरा उसके विज्ञान का पता है महाराज कृष्ण ने क्या किया यही बात है वहाँ आप देखना सर्वधर्मा परि तेज आम एक शरणम बोले देखो परंपरागत धर्म है तो रहने दो इंद्र की पूजा होती है तो होने दो ये हमारे ब्रज की मिट्टी ये हमारे ब्रज के गिरिराज हमारे चरणों की धूल जहाँ पड़ते पर जिस मैं गाय चाहता हूँ जो अपने धरने के जल से हमारा पांव होते हैं जो अपने फूल से हमारी पूजा करते हैं जो अपने फल से भोग लगाते हैं जो अपने खड़िया गेरू से और पेड़ के पत्तों से फूलों से हमारा शरीर सजाते हैं जो अपने मणि से घूची के दाने से हमारा श्रृंगार करते हैं पूजा करो इनकी छोड़ो इंद्र को सर्वधर्मांतरित तेज माम एकम शरण मनोरजन तो गिरिराज इंद्र की पूजा करने से के धर्म संपन्न होगा उन्होंने तो ये कहा ब्राह्मणों की पूजा मत छोड़ जैसे ब्राह्मण इंद्र की पूजा कराते हैं वैसे गिरिराज की भी पूजा कराएं जैसे इंद्र को भोग लगवाते हैं वैसे गिरिराज को भी भोग लगवाते परंतु वो नहीं ये और फिर पर्वत का रूप धारण करके दो विश्रम बणंगठा स्वयं महाराज तो लेके बाल्टी का बाल्टी खीर नो बटा टोकरी का टोकरी पूरी कटोरी एक ही साथ हो अरे बेटो रूपी नो अनुग्रहण के साथ क्या आश्चर्य है गिरिराज ने रूप धारण करके हमारे ऊपर अड़क और महाराज जब इंद्र ने बर्षा शुरू की तो गिरिराज का थत्ता लगा के भगवान ही तो थे ना और रक्षा करने वाले कौन थे अहंत व सर्व पापी भी हो स्वयं भगवान ही तो थे इंद्र ने जो तो दुख दिया था उपद्रव दिया था पीड़ा दी थी अहंतवा सर्व पापी भी हो चला वहां बताया कि ब्रजवासी लोगों ने शो, मोर भय निद्रा तंद्रा छोड़ करके श्रीकृष्ण के मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं मां सोचा सर्वधर्मा परि त्यज्य मां एकम शर्ण गोपियों में धर्म का बड़ा भारत इतना प्रेम है वो कि उनसे धर्म छोड़े नहीं छूटता था विचार तो करती थी कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए कि उसमें बीच में धर्म बाधक न हो ऐसा प्रेम विचार तो उनका ऐसा पहले ही हुआ कि श्रीकृष्ण से ऐसा प्रेम करना चाहिए कि उसमें धर्म बाधक न हो यत यद्यप्य सुवृत्तिरंग स्त्रीण स्वधर्म धर्म विदावयो अस्त्र में तदुपदेश पदे वही से प्रेषो भा त्मा गोपियों ने कहा प्यारे तुम कहते हो पति से प्रेम करो पुत्र से प्रेम करो अपने मित्रों से प्रेम करो उनकी सेवा करो ये हमारा स्वधर्म है आप धर्मज्ञ हैं और हम भी जानती हैं कि ये हमारा स्वधर्म है परंतु अस्वे में तुपदे तत्पदेवीते ये सब धर्म का पालन किस लिए दान तपसा अनाशक ब्राह्मणा विविध जानेन तपसा अनाशक सर्वापेक्षा जज्ञादिश्रुत है अस्वात् धर्म जो होता है वो परमेश्वर की प्राप्ति के लिए होता है तो संपूर्ण उपदेशों का आदेशों का संदेशों का समावेश है और आपकी प्राप्ति है तो जब हमें आप प्राप्त हो रहे हैं तो धर्म के पास क्यों भेज रहे हैं आप सबके अधिष्ठान हैं आप सबके विषय हैं आ, हमारा पति के प्रति पुत्र के प्रति मित्र के प्रति जो भी कर्तव्य है जो भी धर्म है वो तुम्हारे साथ जुड़े हमारे तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है पति सुतान्वय भरात्रि अति अतिविलेच्युता ग गतिविधत्वोदी हम पति पति धर्म छोड़ पुत्र धर्म को वंश धर्म छोड़ बंधु बांधव के प्रति जो धर्म कर्तव्य है उसको छोड़कर तुम्हारे पास आई हैं तुम हमारे हृदय की बात जानते इसी से आज देखो रात के प्रारंभ में आता है अपने परिवार का धर्म था गाय जो बुहन को विजय उठना घर का धर्म था रसोई बनाना छोड़ दे हलवा जल गए पत्नी का धर्म था पति की सेवा करना माता का धर्म था पुत्र की पुत्र की देखभाल करना परिवेशयत सदहित पायंत्य शिशु रूपय रसोई परात परोसना छोड़ दिया बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दिया शुश्रूषंत्य पति कास्टी पति शुश्रूषा छोड़ दी स्वयं अपने शरीर के लिए भोजन कर रहे थे असनं तो पास्तियों भोजन छोड़ दिया अंजन त्य का अंजल लगा रही थी आ, एक हाथ में एक हाथ में अंजन लगा एक हाथ का कपड़ा पांव में पहन लिया पाओ का कपड़ा हाथ में पहन कुछ सूझे ही नहीं मत वाली हो गई वो भगवत प्रेम में भगवत प्रेम में मत वाली हो गए संसार छोड़कर संसार के संबंधी छोड़कर अपने कर्तव्य धर्म को छोड़कर क्योंकि सारे कर्तव्यों का पर्यवतान अंतिम तापर्य क्या है कई जीवात्मा भगवान के साथ तो भागवत में ये बात कही तो गोपियों को अपना धर्म बहुत प्यारा था बहुत प्यारा था। आपके ध्यान में जरूर होगा क्योंकि हम समझते हैं कि सब लोग श्रीमद् भागवत पढ़ते होंगे जीता पढ़ते होंगे उद्धव जी बोलते चरण गोस्त्र आता महोचरणुुजुषा सिया वृंदवने किमी गुलमलतना दुस्त्यज स्वजन आर्यपम चे ताजुर्पंद पदवी श्रुतिर्धिमृग्या उद्धव जी को उद्धव को यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण के चचे, चचेरे भाई वसुदेव और देवभाग दोनों भाई भाई, भाई थे देवभाग के पुत्र हैं उद्धव भाग और बृहस्पति के शिष्य श्री कृष्ण के सखा मित्र उद्धव जी चाहते हैं कि गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति जैसा प्रेम है वैसा प्रेम हमारे हृदय में आ जाए प्रेम गो पर कामत्थामुद्धवादयो पे नी भगवत प्रिया उद्धव जी चाहते हैं कि गोपी के हृदय में कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम है वैसा प्रेम हमारे हृदय में आ जाए तब कैसे मिलेगा गोपी का प्रेम उद्धव जी को कैसे मिलेगा महम श्याम वृंदावने किमति गुलमलत औषधीना ये जो गोपी है गोपांगना है अदृश्य नृदार्ज्य वीर भगवान कहते हैं कि इन पनिहारिनों ने इन पानी भरने वाली गांव की गवार ग्वालों ने भगवान का दर्शन पाया उतत्वा गोपा अदृश्य गाय चराने वाले गांव के गवार ग्वालों ने भगवान का दर्शन पाया इन गवार ग्वालिन जो पनघट पर पा पानी भरने के लिए जाती हैं गड़े भर भर के लाते हैं उनको भगवान मिले ये बात शुक्ल यजुर्वेद में उतत्वा गोपा अदृश्य अदृशरण उदाहर जल भरने वालियों ने देखा सौदृष्टो बदे आगे नारायण सब कब इनका जैसा प्रेम है भगवान में वैसा प्रेम हमें मिले कि कैसे मिलेगा या श्याम हो चरण रेणु जु श्याम हम श्याम जिनके ऊपर इनके चरणों की धूल पड़ती है वो मैं बन जाना कहा बोले वृंदावन क्योंकि ये वृंदावन असल में ब्रह्म बन है शुक्ल याजुर्वेद में प्रश्न उठाया किंतन वो वन क्या है किम वृक्ष आशो वो वृक्ष कौन सा है जिससे विश्वकर्मा ने ये विश्व सृष्टि बनाई है कृष्ण यजुर्वेद में किन तद वनम की जगह ब्रह्म तद वनम है ब्रह्म वृक्ष आप सब ब्रह्म ही वो वन है ब्रह्म ही वो वृक्ष है वहां तो द्वैत है नहीं वहां जरता नहीं है अज्ञान नहीं, नहीं है वहां दुख नहीं है वहाँ मृत्यु नहीं है वहाँ अमृतमय जीवन है वहाँ जीवन भी प्रेम है मृत्यु भी प्रेम मृत्युष्ट उस वृंदावन में जहाँ तुलसी का बन है जहाँ तुलसी के पौधों के समान छोटे छोटे वृक्षों का बन है जहाँ वृंदा सखी का बन है जहाँ राधा रानी का बन है जहाँ अनेक में एकता है क्या होना चाहते हो वृंदावन में गुल की गुल मलतरी वहां की मैं एक झाड़ी बन जाऊंगा गुल वहां की लता बन जाऊ वहां का कोई तो औषधी बन जब जा बनूंगी उद्धव जी कहते हैं मैं जब झाड़ी बन जाऊंगा तो उनके नीचे श्याम सुंदर आ हैं गोपियां आए हैं बिहार करेंगे यही कहूँ क्या कुंज में जब मैं कोई लता बन जाऊंगा तो भगवान आके हमारे फूल चुनेंगे अपनी उंगलियों से हमें गुलगुलावेंगे मैं मुस्कुराऊंगी और वे बड़े प्रेम से मुझे देखेंगे मैं कोई औषधि बन जाऊंगा जो गे तब भगवान मुझे प्यार से लेखे पावेंगे हो अपने हृदय में रख लेंगे भगवान पर ये कब होगा कि जब मैं वृंदावन में ऐसा बनूंगा हाँ वृंदावन बन में बनने से ऐसा क्यों होता है बोले गोपियों के चरणों की धूल अपने ऊपर पड़ते है। आता महो चरण रेणु दुष्या श्याम वृंदावने किमक गुल मल इस प्रसंग में कहते हैं गोपियों के चरणों की धूल में ऐसी क्या विशेषता है जाम स्वजन आर्य पथंवाजम स्वजनमजम आर्य पथं अपने स्वजनों को छोड़ देना कोई आसान काम नहीं था बड़ा दुस्त्यज बड़ा मुश्किल था अपने स्वजनों से गोपियों का बड़ा प्रेम था उनके लिए आर्य पथ का परित्याग बड़ा मुश्किल था आर्य पथ हमारे साथ धर्म का मार्ग छोड़ना बहुत मुश्किल था उद्धव जी जानते हैं कि गोपियों का अपने स्वजनों से प्रेम और अपने धर्म से बड़ा था। परंतु श्रीकृष्ण ने तो कहा बाद में कि सर्वधर्मांतरित्यज्य माम एकम चरणम रज श्रीकृष्ण की आज्ञा मानकर कहना मानकर गोपियों ने धर्म परित्याग नहीं किया था उनका प्रेम उनका प्रेम याद उजम स्वजनम आर्तवा स्वजन का परित्याग और आर्ज पथ का परि तेज उर्मुकुंद बदड़ी श्रुति से रूप मृत्याम उन्होंने दोपी ने जब स्वजन की पकड़ और खार्ज पट की पकड़ जिनको छोड़ना बड़ा मुश्किल था वो छोड़ करके मुकुंद पदवी का उन्होंने भजन किया सेवन आप जानते हैं मुकुम मुक्तिम ददाती मुकुंद मुकुम है मुकुम मुक्तिम ददाती संसार के बंधन से जो छुड़ा गए उसका नाम मुकुंद मुकुम मुक्तिम दिया मुक्ति को काश देते हैं हमारे प्यारे तुम मुक्ति लेकर क्या करोगे आओ हमारी गोद में हमारे भोजपात में आके बाद जाओ मैं तुम्हें अपना प्यार देता हूँ मुक्ति लेकर क्या करोगे मुक्तिमा भी दिया जैसे जिनके मुख पर मुस्कान हमेशा आनंद खेलता रहता वृत्त करता रहता उनको प्राप्त किया इन गोपियों ने कोई मामूली चीज होगी तो मामूली चीज नहीं है तो मुकुंद पदरी को भगवान के चरण चरण चिन्ह को वे रहती अद्यापी पदरज अद्यापी यदरज श्रुति वृज्ञ में अद्पि यदरज श्रुति वृज्ञमेव गोपियों के चरणों की धूल और ढूंढती हैं वेद की रिचाए मंत्र ढूंढते हैं वेद मंत्र हैं। हैं। की की तो के मंत्र ढूंढते हैं तुर्तियाँ ढूंढती हैं हमारे में गोपियों के चरणों की धूल मेरा बताओ उस धूल में ऐसी क्या विशेषता है आप लोगों को स्पष्ट विशेषता बताता हूँ वेदों का सिद्धांत है इस संसार में जितना प्रेम होता है वो सब आत्मार्थ होता है आत्म प्रेमा भीन वृत्ति प्रेम होता है अन्य पदार्थ से नवा आ रे सर्वस्थ काम आये सर्वम प्रियम बहुत आत्मनस्थ काम आये सर्वम प्रियम बहुती हम सबके लिए सबसे प्रेम नहीं करते अपने लिए सत्य प्रेम करते हैं ये है श्रुति सिद्धांत सर्वस्मा प्रिय परम आत्मा सबसे अधिक प्यारा क्या है तो बोले अपना आत्मा चिन्ह प्रेम गोपिया जब अपना पांव धोते हैं तो उनका ये ख्याल नहीं होता हम अपने पाँव को सुंदर बना रही हैं या निर्मल बना रहे हैं उनका ख्याल होता है हमारे पांव पर हमारे प्यारे की नजर पड़ेगी और देखेंगे कि महिला है तो उनका मन बिगड़ जाएगा उनका मन अच्छा बना रहे वे सुखी होंगे इसके लिए अपना पांव धोते हैं अपना हाथ धोते हैं अपना मुँह धोते हैं अपनी आँखों में आजन लगाते हैं अपने सिर पर बिंदी लगाते हैं अपना बाल संवारते हैं अपना पत्राभूषण धारण करते हैं गोपियाँ क्यों कहीं देख करके श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे क्यों तुम्हारा काम किसके लिए है नवस्व कामा सर्वम सर्वं भगवती आत्मनस्ता काम आये सर्वं प्रियम भवती तुम अपने सुख के लिए दूसरों को प्यार करते हो बोले नहीं गोपियां अपने प्यार के लिए अपने सुख के लिए नहीं करती अपने प्यारे प्रियतम निजांगम अभिजा गोपियो ममेति समुपात वो कहती हैं बाबा ये पांव तो कृष्ण का है इसमें उनका हाथ लगेगा ये निर्मल रहना चाहिए ये हाथ तो उनका है वे इसको पकड़ेंगे तो हमारा हाथ ठीक रहना चाहिए ये हाथ तो उनकी है का इनमें आजन लगा के बिल्कुल ठीक रखो ये छाती तो उनकी है ये वक्षस्थल उनका है ये बिल्कुल ठीक रहना चाहिए गोपी अपने अंग अंग की प्रत्यंग की अंतरंग की सेवा इसलिए करते हैं कि उनका ये शरीर अपने लिए नहीं है भगवान के लिए तो कहते हैं हे भगवान हमारे हमारे दोस्त के घर में पांच लाख रुपया भेज दो तो क्यों भाई वो हमारा दोस्त नहीं है तुम्हारा दोस्त है तो हम उसके घर में क्यों भेजें क्या हमारी दोस्ती है ना हमारा लिहाज करते थे दो तो। बोले तो हे भगवान वो जो हमारा दुश्मन है ना उसकी आंख फूट जाए तो बोले बाबा वो तुम्हारा दुश्मन है हैं? भगवान ने, ने, ने कहा बाबा वो तुम्हारा दुश्मन है ठीक है तुम उससे दुश्मनी कर लो हैं? हमसे दुश्मनी करने के लिए क्यों कहते हो तो हम तो भगवान को चाहते हैं कि हम कहें कि इससे दोस्ती करो तो करें हम चाहें इससे दुश्मनी करो तो करें भगवान हमारे अधीन होकर रहे गोपिया श्री कृष्ण की ऐसी प्रेमिका जो प्रभु को भाता है भाव मोही जोई सोई सोई करे प्यारो जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भाव वृंदावन में गाल है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव हमारा प्यारा जो कुछ करता है जो जो करता है वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें प्यारे का हाथ लगा है भाव मोही जोई सोई सूई करे चाहे जो मुझे अच्छा लगता है वो प्यारा करता है मुंह को तो भावती और प्यारे के नैनन में प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे मैं उसकी आंखों में रहना चाहती हूँ और वो मेरी आंखों में रहना चाहता है ये गोपी महाराज तो श्रुति तो कहती है कि अपने लिए सबसे प्रेम होता है और गोपी कहती है नहीं कृष्ण के लिए अपने से प्रेम होता है तो अभी श्रुति तो वहां पहुंची ही नहीं और गोपी रहती है गोपी का जहां निवास है वहां श्रुति की मानो पहुंचे ही नहीं इसी से राज पंचाध्याय में राजलीला में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा लौट जाओ और गोपियों ने कहा हम नहीं लौटेंगे दोनों में मतभेद हो गया जब मतभेद हो गया महाराज तो ये हुआ कि गोपी तो वेद की ऋचा है श्रुति है और भगवान श्रुति के द्वारा समर्थित परमेश्वर हैं श्रुतियों ने ही तो उनको परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर कह दिया उन्हें सबसे बड़ा कर्मिंद श्री गोविंद भगवान बड़े नहीं है श्रुतियां बड़े हैं गोपी की बात रहेगी वो लौटेंगे नहीं श्री कृष्ण की बात गलत उनके पास आके कोई लौटता है ये श्रुति विरुद्ध है न स पुनरावर्तते है न स पुनरावर्त श्रुति कहती है जो भगवान के पास जाता है वो कभी लौट के नहीं आता कैसे लौट के जाएगी गोपी कृष्ण तुम श्रुति विरुद्ध बोल रहे है हम श्रुती हैं हम कहते हैं हम नहीं डॉटे तो कृष्ण की बात की गोपी की बात तो गोपी की बात वो श्रुति महाराज गोपी होके आई है क्यों श्रुति गोपी क्यों बनी गायत्री गोपी क्यों बनी ब्रह्म विद्या गोपी क्यों बनी क्यों तो इसलिए बनी कि श्रुति में कुछ स्वार्थ की गंध है और गोपी का जो श्री कृष्ण के प्रति है प्रति प्रेम है तो वो स्वार्थ की गंध से सर्वथा मुक्त श्री कृष्ण के लिए है महाराज श्री कृष्ण ने गोपियों का ये प्रेम देखा ना कहीं धर्म शास्त्र में मिला ना उपनिषद में मिला आ, ना वेद के मंत्रों में मिला ये मिला तो कहा मिला बोले गोपियों में मिला अरे गोपियों ना मेरा तो तो गोपियां फिर श्रुतियों से श्रुति दिर्द मृग्याम अद्याप युति मृग्यमेव श्रुति से बड़ा है आ, भगवान के गोपियों के चरणों की धूल श्रुतियाँ ढूंढती हैं श्रुतियों से बड़ी हैं वो भगवान ने कहा ठीक अरे ये तो मेरे ध्यान में भी नहीं था बाबा है गोपियों ने हमको दिखाया गोपियों से हमने ये शिक्षा प्राप्त की धर्म का परित्याग सर्व का परित्याग और धर्म का परित्याग करके माम एकम स्वर्णम व्रज अर्जुन मैं जो तुमको शिक्षा दे रहा हूँ दीक्षा दे रहा हूँ ये हमको गोपी गुरु से प्राप्त हुआ है अरे गोपी गुरु से कहा ये भागवत में लिखा ऐसे हो गोपियों ने